आर्यावीन प्रथम प्रकाश एति स्वामंत्र मूल प्राथना ओ जातवेदसेवाम सोम मरातीयो निद पार्षद दुर्गा विश्वाव सिंधु दुरीता त्यग्नि एक साथ साथ एक। व्याख्यान हे hey, जात वेद पर आप जात हो उत्पन्न मात्र सब जगत को जानने वाले हो सर्वत्र प्राप्त हो जो विद्वानों से ज्ञात सब में विद्यमान अर्थात जात प्रादुर्भूत अनंत धनवान वा अनंत ज्ञानवान हो इससे आपका नाम जातवेद वेद है उन आपके लिए वयम सोमम सुनवाम जितने सोम प्रिय गुण विशिष्टादि हमारे पदार्थ हैं वे सब अर्पित हैं सो आप हे कृपालो रातीयतः दुष्ट शत्रु जो हम धर्मात्माओं का विरोधी उसके वेद धनश्वर्यादि का नित्य दहन करो जिससे वह दुष्टता को छोड़ के श्रेष्ठता स्वीकार करे तथा न हमको दुर्गा विश्वा संपूर्ण दुस्सह दुखों से परशदति पार करके आप नित्य सुख को प्राप्त करो नावे सिंह अतिकिन नदी वा समुद्र से पार होने के लिए नौका होती है दुरीतात्यग्नि वैसे ही हमको सब पाप जनित अत्यंत पीड़ाओं से पृथक अर्थात भिन्न करके संसार में और मुक्ति में ही परम सुख को शीघ्र प्राप्त करो पदार्थ जातवेद से उत्पन्न मात्र सब जगत को जानने वाले के लिए सर्वत्र प्राप्त के लिए सब में विद्यमान के लिए अर्पित करते हैं सोमम जितने सोम अर्थात प्रिय गुण विशिष्ट आदि पदार्थों को अरातीयत धर्मात्माओं के विरोधी दुष्ट शत्रुओं के निदहाती नित्य दहन करो वेद धन ऐश्वर्य आदि का सह आप नह हमको पर्षदति पार करके नित्य सुख को प्राप्त करो दुर्गा दुस्सह दुखों से विश्वास नावा नौकासे इव सिंधु अतिक नदी व समुद्रको दुरीता सब पाप जनित पापजनित अत्यपीडांसे पृथकर अग्नि परम सुख अन्वयः यस्मं जातवेदसे जगदीशराय वय सोम सुनवाम यारातीय वेदो नि दहांधु नोति दुर्गातिता विश्वापर्षत् सोत्रावीय